Oh स्तो मा विषा वी ओ शांति शांति शांति वेदान दर्शन की सत्ताईसवीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाठ और उसका प्रथम सूत्र कल प्रारंभ किया था और उसका थोड़ा भाष्य देखा था पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी ओम ओ सूत्र संख्या 41 41 श्रिष्ट संख्या 13 तेरा, तेरासी हाँ. आचार्य जी इसमें जो अर्थांतरत्वाद दिखा रहे हैं ये केवल संसार के लिए ही है या जीवात्मा में भी घट सकता है ये केवल प्रकृति के लिए ही संसार की दृष्टि से ही कथन किया है वहां पर तो लेकिन नीचे अगले सूत्र में सुसुप्त उत्क्रांति और भेदना से से भे है ये सूत्र में आकाश शब्द को लेकर तो अपने स्वतंत्र रूप से ही उसकी उसका, उसके उसके बारे में बताया है परमात्मा जीवात्मा से भी नहीं कहकर आकाश शब्द यहां पर जो है ना चांदोगे वाला आकाश हो वही नाम रूप और निर्वहित सब ब्र ये हमारा विचार का विषय लिया कोई दूसरा भी लिया जा सकता है इस सूत्र के उदाहरण के रूप में जिसमें आकाश शब्द है और आकाश शब्द लौकिक रूप से हम अलग भौतिक आकाश के लिए प्रयोग करते हैं यानी परमात्मा से भिन्न तत्व को आकाश के नाम से बोलते हैं इसलिए संदेह है इसलिए संदे वाक्य को इन्होंने बताया लेकिन इससे फिर आगे कहा कि इसी वाक्य से पता लग गया कि आकाश जो है वो नाम और रूप का निर्वहिता है तो जड़ आकाश तो करता नहीं है पहली बात तो और ते यद अंतरा ये नाम और रूप जिसके अंदर है वह ब्रह्म है तद अमृतम तो ये जो सारी वाक्य रचना बता रही है इससे पता लगता है कि आकाश यहाँ पर ब्रह्मत्मा लिया गया है यहां तो ठीक है आचार्य हाँ। अगले सूत्र में सुषुप्त क्रांति और भेदेना हाँ यहाँ तो आकाश शब्द को लेके बात विचार नहीं किए हैं। आकाश को लेके विचार नहीं किया है यहाँ पर एक अलग से ही बात है। अलग से बात, बात है ना अलग से बात है आकाश है? से अलग हो गया आकाश वो नहीं है और वो ये सारी चीजें जिसमें हैं इत्यादि जो कथन आ गया तो इससे जड़ प्रकृति का वर्णन हो गया अब परमात्मा का आत्मा से भेद है या नहीं है शास्त्र में जो कथन मिलते हैं तो सुषुप्ति और उत्क्रांति ये दो लक्षण मिलते हैं जिससे पता लगता है कि आत्मा से भिन्न ये परमात्मा है ये दो लक्षण परमात्मा में नहीं घटते नहीं होती न्याय दर्शन में भी जब देख रहे थे भाव वाली बात थी कि आत्मा को वो एक मानते हैं या सर्वव्यापक मानते हैं तो बहुत से लोग तो कहते हैं न्याय दर्शन वाले सर आत्मा को भी सर्वव्यापक मानते हैं परमात्मा नहीं आत्मा को जीवात्मा को भाई प्रत्ये भाव की तो बात कही है वहां पर यहां से छोड़ के वहां पर जाता है तो उत्क्रमण हुआ उत्क्रांति उत्क्रांति इस बात को बताता है कि वो एक देशी है और यहां पर भी उत्क्रांति है ये जीव के संदर्भ में ही कहा जा रहा है परमात्मा के विषय में नहीं कहा जा रहा है परमात्मा के लिए उत्क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं होगा ये भेदक लक्षण है ये दोनों अलग अलग तत्व है परमात्मा जीव से भिन्न है ठीक है और कोई ओम जी ब्रह्म जी की हिंदी वाली पुस्तक में अड़तीसवां सूत्र जी इसमें यह बताया गया है कि गुण कर्महीन व्यक्ति के लिए श्रवण और अध्ययन मना है प्रतिषेध है और अपने पुत्र को अध्ययन कराने का अधिकार है तो पुत्र का अर्थ यहाँ पर एक तो क्या ले रहे हैं ये शंका वो योग्य है अयोग्य है योग्य तो लेना ही चाहिए योग्य तो लेना ही चाहिए जब और सब योग्य हैं जैसे आजकल होता है कहीं विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश होता है तो योग्य व्यक्ति को लिया जाता है योग्य व्यक्ति को रखा जाता है ठीक है और उसमें अपने पुत्र को या शिष्य को ये सामान्य शिक्षा की बात नहीं चल रही है यहाँ पर विशेष शिक्षा की बात चल रही है तो पुत्र का दूसरा अर्थ भी हो सकता है लेकिन सामान्यतः पुत्र का मतलब संतान ही जब हम अर्थ लेते हैं तो कोई प्राचीन काल में जिस तरह से विद्यालय होते थे ऐसा प्रशासनिक उस तरह से ढांचा न होते हुए वो अपने विद्यालय में प्रवेश देते थे वो विशेष शिक्षा की बात है वहां पर तो जो योग्य है उसको वो देते थे जो शांत मन वाला है उसको देते थे व्यक्रय नहीं है संसार से व्यक्रय नहीं है और अपना पुत्र भी है पुत्र उसकी परंपरा का होता है उसमें उसके शारीरिक दृष्टि से बौद्धिक दृष्टि से वो योग्यताएं होती हैं उसका वाहन करने वाला होता है तो उसमें वो संभावनाएं रहती हैं ये उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकेगा सब व्यक्ति सब क्षेत्रों में उच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते वैसे क्षमताएं हैं लेकिन वो मेहनत के ऊपर निर्भर करता है लेकिन अगर कोई पहले से योग्य है और फिर वो मेहनत करता है तो बहुत ऊंचा जाएगा और जिसकी योग्यता उतनी नहीं है लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है तो कम ऊंचा जाएगा जा तो सकता है बढ़ सकते हैं यह संभावना तो सबकी है बना बना नहीं है लेकिन फिर भी हम जो योग्य है उसको ही वो विद्या देते हैं तो वो और ऊंचाइयों को प्राप्त होती है सुरक्षित रहती है इत्यादि अच्छे उद्देश्यों से तो पुत्र परिचित होता है उसके स्वभाव को जानते हैं लेकिन योग्यता तो वहां भी जोड़नी है और अपना शिष्य है उसको भी किया जाता है उससे भी परिचित होते हैं इनमें कुछ थोड़ा ढीलापन देखा जा सकता है इस तरह से कुछ ढीलापन कि भाई वो उतना योग्य नहीं है लेकिन मान लीजिए कोई पढ़ाता है वो अपने बच्ची को भी पढ़ा देगा वहीं पर ही दूसरों को योग्यों को ले रहा है और उसका बच्चा है बच्चा कहाँ इधर उधर जाएगा उसने उसको भी वहीं पर ही पढ़ा लिया एक उसी संस्था से पढ़ा हुआ निकला है वहीं उसका शिष्य है उसको वहीं पर ले लिया जैसे कि कई विद्यालयों में आप देखते हैं कि कोई बच्चा या बच्ची उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो जब आगे प्रवेश लेते हैं तो अपने वालों को वो वरीयता देते हैं कि भाई यहीं से पढ़ा हुआ है ये बाहर वाले को लेना कठिन होता है वहां अधिक कठोरता होती है ऐसी सेना के अंदर देखेंगे कि सेना के सैनिकों के जो बच्चे होते हैं उनको सेना में लेने के लिए कुछ छूट दी, दी भी होती है उनकी लंबाई कुछ कम भी हो तो भी उसको ले लेते हैं जबकि सामान्य नियम है कि इतनी लंबाई वाला लेना है उसकी छाती इतनी चौड़ी होनी चाहिए छाती का घेरा वो इतना होना चाहिए इत्यादि कुछ जो नियम है जन सामान्य के लिए है लेकिन सैनिकों के जो पुत्र होते हैं उनमें थोड़ी छूट रखी गई है क्योंकि कद थोड़ा छोटा हुआ छाती थोड़ी कम घेरे वाली हुई वो उतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो बच्चा उस परिवार में पला हुआ है उसके पिता सेना के अंदर है उसकी माता बहने वो सब जो परिवार है वहां सेना का वातावरण है उस तरह का जोश है वो जो योग्यता होती है उसको भी मान दिया जाता है वो तो थोड़े कम में भी स्वीकार किया जाता है संतान है पुत्र है शिष्य है शिष्य का तो मैंने स्कूलों वाला विद्यालय वाला उदाहरण दिया वह उसको ज्यादा स्वीकार करते हैं नए को लेने में कठिनाई होगी ऐसे पुत्र को भी करते हैं क्योंकि इसमें अन्य गुण आ जाते हैं कुछ अतिरिक्त तो योग्यता के साथ साथ ये चीजें भी अगर साथ में रहती हैं तो वो विश्वस्त रहते हैं पता रहता है और मानसिक और दूसरी दृष्टियों से वो पहले से सज्जित होते हैं उस माहौल के लिए तो थोड़ा उसमें ढीलापन देखा जाता है कुल मिलाकर मिला के वो ढीलापन नहीं है कुल मिला वो योग्यता के अनुसार ही देना है जैसे सैनिकों के बच्चों को ले लेते हैं थोड़ा कम योग्य होने पर भी शरीर की दृष्टि दे अब इसको ये नहीं कहेंगे कि वो योग्यता में शिथिलता की है एक दृष्टि से शिथिलता की है लेकिन दूसरी दृष्टि से वहां गुण अधिक है परंपरागत परिवारगत जो कुलगत गुण हैं, उनकी अधिकता है उसको मान देते हुए शिथिलता दी कुल मिलाकर के तो गुणों को देखा गया है वहां पर भी गुणवत्ता के आधार पर ऐसे ही यहां पर भी पुत्र आदि जो कथन है उसमें योग्यता तो मान के ही चलनी चाहिए क्योंकि प्रसंग ही वही है कि योग्य को लेना है इसका ये मतलब नहीं है कि मूर्ख अपना बेटा अपना बेटा कितना भी मूर्ख हो अयोग्य हो उसको भी ले लिया जाए वो वहां नहीं चलेगा तो ये विशेष शिक्षा की बात जहां तक चल रही है तो इसमें एक प्रकरण वो भी आता है उंगली का वाल्मीकि जी का ये तो उनके पास विशेष योग्यता नहीं होने के बावजूद जैसे कि इसमें भी असंयम हो अशांत हो तो उसको नहीं देनी चाहिए ये शिक्षा तो फिर वो तो ऋषि भी बन गए अंगुली माल का क्या प्रसंग आया कि वो बहुत खराब था और फिर भी उसको शिक्षा दी गई कौन सा क्या प्रसंग है उसका वो गौतम बुद्ध ने उनको शिक्षा दी थी और उसके बाद वो सुधर गए और शिक्षा दी थी दी उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत दुष्ट था लोगों को मार मार के उनकी अंगुलियों को काट के और वो माला के रूप में बना के पहनता था जो कथा सुनाई जाती है अंगुली है इसके आधार पर हम सोचें कि वो अयोग्य था ठीक है उसको ये विद्या अध्यात्म विद्या नहीं दी जानी चाहिए लेकिन इतना ही क्यों देखें उससे पहले की भी तो घटना है बुद्ध मले गए जाके खड़े हो गए उसका सौवा व्यक्ति ये कौन सा पूरा होना था अंतिम था सब डरते थे और पूछने पर उसने कहा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं इसी के लिए तुम्हारे इसको पूरा करने के लिए आये और मृत्यु से कोई भय नहीं इस सारे का उंगली माल पर प्रभाव पड़ चुका था ऐसा कैसे हो सकता है कोई अपनी जान हथेली पे लेकर के आ गया और वो मारने के लिए आ रहे हैं और वो नीडर है अब उसके बाद में उसको शिक्षा हुई है ये बदल चुका है घटना तो उसके सामने बहुत बड़ी हो रही है उसके लिए सामान्य घटना नहीं थी उंगली माल के लिए एक तो आगे होकर के आया मैं मारने जा रहा हूं भूला भटका आ गया हो अब बता भी दिया कि मैं मारूंगा तो भी वो नहीं रहा है उसके लिए बहुत चौंकाने वाली अचंभित करने वाली हिला देने वाली घटना थी अब वो हिल चुका था वो पात्र हो चुका था वो न हो चुका था उसको अपनी व्यर्थता लग रही थी मैं देखो ये तो डर ही नहीं रहा ये कुछ विशेष है तो भले ही पीछे कितना भी मारता हो वो अयोग्य हो लेकिन इस स्थिति में वो विद्या ग्रहण करने के योग्य बन चुका था पात्र बन चुका था इस रूप में निषेध नहीं है पूर्व जीवन में कौन कैसा रहा है ये तो सबके साथ में हो सकता है पूर्व जन्म में इस जन्म में भी पहले और पिछले जन्मों में भी हमने किसने कितने कितने क्या क्या पाप किए होंगे क्या क्या दुर्वेशन होंगे कह तो ना सकते हैं हम लेकिन फिर भी ये सुधरने का अवसर सब जगह है ये तो स्वीकार किया ही जाता है लेकिन विशेष चीजों के लिए तो बहुत छानबीन करके ही दिया जाता है हर किसी को हर विद्या नहीं दी जाती सामान्य चीजें वो सबको दी जा सकती है जीवन व्यवहार के लिए है लेकिन जो जिनके ऊपर देश की रक्षा है या राष्ट्र का है पूरी मानव जाति का भविष्य खड़ा हुआ हो ऐसी महत्वपूर्ण तो बातें इधर और उधर एकदम बहुत हानि लाभ हो सकते हो तो वो हर किसी को नहीं दिए जा सकते वहां तो अधिकतम योग्य को ही वो दिया जाना चाहिए वही बात है यहां पर और वाल्मीकि का वाल्मीकि का वाल्मीकि भी दुष्ट था लेकिन दुष्ट तो था डाकू था मान लीजिए जैसा कथाओं में है डाकू था लेकिन वो बिंदु आया वहां पर भी एक घटना घटी ना एक को वो लूट रहे थे तो उसने प्रश्न कर दिया कि भाई तुम ये जो पाप कर रहे हो ये कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो अपने लिए या घर वालों के लिए और इससे जो तुम्हारे को पाप लगेगा दंड मिलेगा उसके तुम्हारे घर वाले भी भागी हैं या नहीं है उसके लिए चौंकाने वाला प्रश्न था उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था वो सोच रहा मैं घर वालों के लिए कर रहा हूं और प्रथम दृष्टिया यही नियम बनता है कि जब मैं घर वालों के लिए कमा रहा हूं तो मेरे पाप में भी भागी वो बनेंगे खा तो रहे नहीं मेरा मैं इनके लिए लेके आ रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं तो वो पाप के भागी बनेंगे लेकिन जब जाके उसने घर पर पूछा तो जिसके लिए वो इतने जोखिम उठाता था, था जिन परिवार वालों के लिए उन्होंने कहा हम तुम्हारे पाप में भागी क्यों बनेंगे अब यह उसके लिए झटके से कम नहीं था बड़ा झटका मानसिक झटका था सोचने पर मजबूर हो गया अब ये पात्रता आ गई उसकी विचारशील हो गया अब वो सीखने, सीख गया समझ गया बात को सारी को तो केवल कर्मों को ना देख करके एक स्थिति मन की सुग्रहता ग्रहणशीलता जो एक स्थिति बन जाती है वो पात्रता को बताती है उसको सुनने समझने लायक वो बन गया है अर्थ कामेश्वर सत्ता धर्म ज्ञान हम विधि जो अर्थ और काम में आसक्त है आसक्त नहीं है रक्त नहीं है राग नहीं है जिनको उनके लिए धर्म का ज्ञान कहा जा रहा है देखो यही बात है एक दृष्टि से देखेंगे तो भाई धर्म का ज्ञान तो सभी के लिए होना चाहिए बल्कि हम कहें कि धर्म का ज्ञान तो उन लोगों के लिए अधिक है जो अर्थ और काम में आसक्त है संलग्न है उनके लिए अधिक उपयोगी है लेकिन ये जो धर्म का ज्ञान विधान किया जा रहा है यानी जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई जा रही हैं बड़ी बातें बताई जा रही हैं कि उनके लिए जो धन और अर्थ काम के अंदर अर्थ और काम में आसक्त नहीं है जो अर्थ और काम में आसक्त है वो बैठेगा ही नहीं और बैठेगा भी तो मन उसका कहीं और होगा वो सुनेगा ही नहीं उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है सार्थकता ही नहीं है उसके लिए और सुन भी लिया उसने जिस किसी दबाव के कारण से तो उसके अंदर तो जाएगा नहीं वो निकाल देगा हटा देगा या कुछ दुरूपयोग करेगा उसके लिए है ही नहीं उसकी मानसिक स्थिति ही नहीं है सुनने की लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते देते हैं वो थोड़े उस पे उसको उस तरह का देते हैं लेकिन जो धर्म की मुख्य बातें हैं महत्वपूर्ण बातें हैं गंभीर बातें उसके लिए तो एक भूमिका चाहिए गंभीर तालाब में गंभीर समुद्र के अंदर हर किसी को नहीं तैराया जाता है वे क्या तैराया नहीं जा सकता वे तैराया जा सकता है यूं तो, तो हर को जा सकता है लेकिन किसके लिए जो पहले किनारे पे तैरना सीख जाए अब वो लहरों वाले में जाएगा जो बिल्कुल तैरना नहीं जाता उसके लिए उपदेश ही नहीं है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आ, कभी ना कभी तो कोई बिना तैरने वाला होता ही है तो ये जिनको आप सिखा रहे हो वो भी तो कभी बिना तैरने वाले थे तो यूं योग्यता सबकी है यूं सबको अधिकार है लेकिन अब ये कोई विशेष चीज बताई जा रही है वहां तो विशेष योग्यों को ही लिया जाएगा हर किसी को नहीं लिया जाएगा उसी संदर्भ में देखना चाहिए और कोई तो आगे देखेंगे दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद तो इसमें सूत्र हमने देखा था पृष्ठभूमि इसकी देखिए कि वेदांत के प्रारंभ में परमात्मा के लिए कहा कहा गया था जन्माद्य से इसका जन्म आदि यानी जन्म धारण और मृत्यु जिसके कारण से होती है वो ब्रह्म है परमात्मा है अर्थात जगत की कारणता के रूप में परमात्मा को ब्रह्म को इंगित किया गया था जगत की कारणता के रूप में तो अब एक प्रश्न उठ रहा है कि ब्रह्म से अतिरिक्त भी एक तत्व है जिसको जगत की कारणता के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो जगत का कारण है तो जगत का कारण परमात्मा ही है या वो है या कोई एक है ये सारी बातें प्रश्न बनती हैं। शास्त्र के वचनों के आधार पर ये प्रश्न उठेगा कैसे वचन मिलते हैं तो कुछ लोग जगत का कारण प्रकृति को मानते मूल प्रकृति तो मूल प्रकृति जगत का कारण है यानी उपादान कारण है तो उसी को मानेंगे फिर परमात्मा को क्यों माने दो दो कारण क्यों मानेंगे एक ही कारण मानेंगे ऐसा कोई कह सकता है वो चर्चा यहां से चौथे पाठ से प्रारंभ की है और जो हमने सूत्र देखा था उसको एक बार फिर देखिए अनुमानिकम अपि एकेशाम एकेशाम मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अनुमानिक है यानी अनुमान से जिसको जाना जाता है वो अनुमान से किसको जाना जाता है प्रकृति को इससे सूक्ष्म वो उससे सूक्ष्म वो उससे सूक्ष्म वो अंत में कुछ ना कुछ तत्व ऐसा बचेगा जो अविभाज्य होगा यह कैसे जाना हमने अनुमान से भाई इसके टुकड़े और, उस, और उससे टुकड़े और उससे टुकड़े और पारंपरिय भी परंपरा मानने पर भी परिनिष्ठा निष्ठा कहीं ना कहीं रुकावट तो माननी होगी अंतिम तो मानना ही होगा ये अनुमान से जानते हैं तो जिसको अनुमान से जानते हैं वह अनुमानिक यानी प्रकृति अव्यक्त अनुमानिकम अपनी एकेशामिति चेत अगर कोई ऐसा कहे तो बोले ठीक नहीं है क्यों बोले जब आनुमानिक यानी ब्रह्म को परमात्मा को इसका कारण मानेंगे तो प्रकृति को अगर इसका कारण मानेंगे तो ब्रह्म को फिर कारण नहीं मानेंगे इस तरह का कोई कथन करे तो कहते हैं शरीर रूपक विन्यस्त गृहितर दर्शे तीचर तो शरीर का जो रूपक होता है दृष्टान्त होता है उसकी तरह से ये कथन है उसका ग्रहण की उस तरह से यहां पर प्रस्तुत किया गया उसका ग्रहण किया गया ऐसे ही समझना चाहिए शास्त्र इस बात को बताता भी है दिखाता भी है स्पष्ट करता है तो इसके लिए हमने शुरू का भाष्य देख लिया था तो उसमें जो कारण बताया था इन्होंने ऊपर तो से पांचवी पंक्ति देखिए तसे प्रकृत्याख्य से अव्यक्त्य प्रकृति नामक जो अव्यक्त है उसकी यद जगत प्रति कारणम निर्दिष्टम जो उसका जगत के प्रति कारण कहा गया है शरीर रूपक विन्यस्तस्य शरीर रूपक की तरह से जो रखा गया है बताया गया है इसी को इन्होंने खोल दिया शरीरम एव रूप कालंकार से इसी वाक्य को खोला गया है और गृहित को खोल दिया गया है ग्रहणाद एवं अस्थि रूपक की तरह से केवल लिया गया वास्तव में वो निमित्त कारण नहीं है दर्शय ते च आगे देखिए तदित्थम दर्शयती च उपनिषद वचनम उपनिषद वचन इस बात को कहता भी है तो तथ्य था करके मुंडकोपनिषद का एक वचन दे रहे हैं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशा प्रभवंत स्वरूपा जैसे अत्यंत दीप्त यानी खूब प्रज्वलित पावक से यानी अग्नि से विस्फुलिंगा चिंगारिया सहस्रशा प्रभवंत हजारों की संख्या में निकलती है फैलती है चारों ओर स्वरूपा समान रूप वाली चिनगारियां चमकीली इधर उधर उधर ये निकलती रहती हैं तथा उसी प्रकार से अक्षरात विविधा सौम्य भावा हे सौम्य संबोधन किया ए, ए, ए, अक्षर से विविध भाव विभिन्न वस्तुएं प्रजा उत्पन्न होती हैं है तत्व एवं अपीयंती और अंत में उसी में ही लीन भी हो जाती है उसी से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है अक्षर से अभी अक्षर कौन है अक्षर शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया अक्षर शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया ना तो यहां अक्षराथ है परमात्मा भी ले सकते हैं लेकिन इस प्रसंग के अंदर ये अक्षराथ मतलब यहां पर प्रकृति का कथन किया गया है कि ये जो कार्य जगत है उस प्रकृति से उत्पन्न हुआ तो जन्माद्य ते तो ब्रह्म प्रतीत हो रहा था और, और भी कुछ वहां प्रमाण थे और यहां इससे लग रहा है कि प्रकृति से ये सारे बने हैं अत्र वचने जडस्य अग्ने दृष्टानतोपादाना जगतः कारणम अक्षरम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम जड़म अधिगम्य तो बोले इस वचन से जो ऊपर कठो मुंड को का दिया इसमें जडस्य से अग्नि जड़ अग्नि के दृष्टान्त के ग्रहण से जगत के कारण का यानी अक्षर अव्यक्त का जो कि प्रकृति नामक है उसका जड़म अभिधि वो जड़ है ये यह यह यहां से पता लगता है और इसकी पुष्टि आगे से भी होती है इसी से आगे एक वचन और मिलता है तथा उत्तर वचनमच अक्षरात् परतः पर यह मुंडोपनिषद का दो एक दो है पहले वाला वचन था वो दो एक एक था अगला ही वचन आ रहा है अक्षरात् परतः पर इस अक्षर से भी जो परे है अक्षरात् परतः पर तो अक्षर तो वो था जिससे कि ये विश्वलिंग की तरह से सारी चीजें उत्पन्न होती है ये तो प्रकृति हुई और उस अक्षर से भी परे जो है वो परमात्मा है तो इसका मतलब हुआ यहां अक्षर शब्द परमात्मा का ब्रह्म का वाचक नहीं है ये प्रकृति का वाचक है ये इससे सिद्ध हुआ परमात्मा तू अक्षरात अक्षरा परत पर कथन अत्र यद अक्षरम तत् प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम स्पष्ट ये प्रकृति नामक वही प्रतीत होता है इसलिए तस्मात तदेतद अव्यक्तम स्वतंत्रम जगत जन्मादि कारणम मंतव्यम इति वादो यह उपतिष्ठते सो अत्र प्रतिविधि ये थे तो इस प्रकार से ये जो अव्यक्त है और ये अव्यक्त भी स्वतंत्र रूप से जो कि जगत के जन्मादि का कारण अव्यक्त है उसका वाद यहां पर उपस्थित किया गया और अब उसका प्रतिविधि उसका खंडन किया जा रहा है इसमें स्वतंत्र शब्द ध्यान देने के अधिक जोर देने योग्य है कि वो अव्यक्त कारण है और स्वतंत्र रूप में है जैसे अग्नि से विभिन्न चिनगारियां निकलती है तो इस कोई अग्नि को जला रहा है कर रहा है ये कथन थोड़ना है बस अग्नि से निकल रही है तो प्रकृति से ये सारे बन रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से प्रकृति के का कारणता का कथन प्रतीत हो रहा है यहां पर इससे ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है ये मन के अंदर आएगा विचार आएगा आप देखेंगे बहुत जगह आजकल भी जो आधुनिक पढ़े लिखे लोग बोलते हैं धार्मिक लोग आध्यात्मिक लोग परमात्मा को लाके बोलते हैं और पढ़े लिखे लोग प्रकृति को बोलते हैं जितनी प्रशंसा ये परमात्मा की करते हैं कि परमात्मा ने देखो कैसी रचना की कैसी अद्भुत है अद्भुत और ये सब विचित्र है बहुत चमत्कृत करने वाली है ये बातें तो प्रकृति वाले भी बोलते हैं और प्रकृति बड़ी विचित्र है देखो प्रकृति में क्या क्या होता है क्या क्या होता है प्रकृति को ही लेके बोलते रहेंगे क्योंकि चीजें जो दिखाई दे रही है आश्चर्यजनक वो तो उनको भी दिख रही है लेकिन परमात्मा को नहीं मानते इसलिए प्रकृति का कथन करते हैं तो प्रकृति नेचर नेचर नेचर कर करके बोलते हैं इसलिए फिर कई जने प्रवचन आदि में जब बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं तो वो दोनों का प्रयोग करते हैं ये प्रकृति की यानी परमात्मा की विशेषता है प्रकृति ने यह सब बनाया परमात्मा ने अर्थात परमात्मा ने बनाया दोनों का लेकर के बोल देते हैं जिनको ईश्वर का स्वीकार करना होता है वो ईश्वर को नहीं तो प्रकृति को क्योंकि मूल वहां यह नहीं कहना होता है कि ईश्वर ने बनाया है प्रकृति ने बनाया है मूल कहना होता है कि कितनी विचित्रता है ये बुद्धिपूर्वक है तो प्रकृति को नेचर को जो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते हैं और विज्ञान पढ़े लिखे हैं वो नेचर नेचर का ऐसा गुणगान करेंगे नेचर बहुत विचित्र है तो ऐसे किसी के मन में आए कि प्रकृति से ही ये सारा बन गया अव्यक्त से बन गया है यानी फिर भ्रम की आवश्यकता नहीं है उसको क्यों कथन किया जा रहा है अब उसका खंडन कर रहे हैं अत्र अक्षरम जड़म प्रकृत्याख्यम ये जो अक्षर कहा गया ये जड़ और प्रकृति नामक है जगत जन्मादि कारणम जगत जन्मादि कर्मणी जगत के उत्पत्ति आदि में परमात्मा ना शरीरवत कारणत्व भजते परमात्मा के शरीर के समान कारण बनता है स्वयं अपने आप में नहीं जैसे आत्मा का शरीर हो और शरीर से वो कुछ कार्य करता है ऐसे प्रकृति परमात्मा के शरीर के रूप में कारण बनती है प्रकृति अपने आप कारण नहीं बनती प्रकृति परमात्मा का शरीर रूप होती हुई साधन होती हुई कारणता को प्राप्त होती है ना तो निमित्त कारणत्व निमित्त कारण नहीं होती है अब सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा तो निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं है प्रकृति उपादान कारण है तो प्रकृति उपादान कारण निमित्त कारण की सहायता से यह सब इस रूप में आ पाता है मिट्टी कुमार की सहायता से घड़े के रूप में बदल पाती है नहीं तो नहीं बदल सकती है इसी तरह से यहां कथन है तद रूप अलंकारेण ही मंतव्यम इसको रूप कालंकार से समझना चाहिए तथा ही तत्शास्त्र पूर्वम दर्शी ऐसा ही इसी शास्त्र में पहले भी कहा गया है कि मुंडोपनिषद का एक एक साथ है ऊपर जो दिया था मुंड को उपनिषद का दो एक एक है यानी पहले इससे पहले ही ये एक रूप का अलंकार वहां समझाने के लिए दिया गया था एक क्या कहो या तीन कहो वहां पर ये बहुत प्रसिद्ध है यथोर्ण ना भी सृजते गृह जैसे उर्ण नाभी उर्ण नाभी मतलब मकड़ी ऊर्णा है नाभि में जिसके अंदर है जिसके उन मतलब जो उसके रेशे होते हैं वो ऊर्णा के उसको कहते हैं धागे तो जैसे पूर्ण ना भी सृजते गृहणते सृजते उत्पन्न भी करती है और उसको ग्रहण भी कर लेती है अंदर भी अपने अंदर समेट लेती है ये एक ही दृष्टांत है बाकी तो वहां पर दो और दिए हैं यथा पृथ्व्या औषधया संभवंती जैसे पृथ्वी से औषधियां मतलब वनस्पतियां गेहूं चावल आदि जो है यह उत्पन्न होती है ऐसा और यथा सतह पुरुषात्केशलोमानी जैसे कि आत्मा के होते हुए शरीर में आत्मा के होते हुए इस शरीर से केश लोम आदि बनते रहते हैं बढ़ते रहते हैं ऐसे ऐसे बाकी तो वचन यहां पर लिखा हुआ ये तथा अक्षरात संभवती है विश्वम वैसे ही उस अक्षर से ये विश्व संभव होता है अब यहां ये अक्षर का मतलब क्या है एक है कि ब्रह्म है परमात्मा से एक है कि यहां प्रकृति है तो प्रकृति परक ये अर्थ लिया गया देखिए य तंतुकीट से तंतुकीट मतलब ऐसा कीड़ा जो तंतु वाला है जो तंतु को उत्पन्न कर देता है यानी मकड़ी तंतुकीट यथा तंतु कीटसे कीटस शरीरम उसका शरीर जाल जन्मादि कारणम जाल के जन्म आदि का कारण होता है तथे वह प्रकृत्याख्यम प्रधानम यदरम यदक्षर नाम न उक्तम तदपीति परमात्म शरीर स्थानम जन्मादि कारण मंत्यम न स्वतंत्रम तो जैसे उसका शरीर मकड़ी का शरीर जाल के जन्मादि का कारण है वैसे ही प्रकृति नामक जो प्रधान या अक्षर नाम से कहा गया वो परमात्मा का शरीर स्थानीय है वो जगत की जन्मादि का कारण मानना चाहिए न स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से प्रकृति को जगत की जन्मादि का कारण नहीं मानना चाहिए अब ये दृष्टांत दिया गया उसमें कहते हैं मकड़ी है अब मकड़ी को जड़ कहे चेतन कहें मकड़ी का शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो जड़ है लेकिन वहां एक चेतन बैठा हुआ है वो अपनी इच्छा से कभी जाले को बनाती है कभी नहीं बनाती है तो जड़ शरीर से मकड़ी से जाला बनते हुए भी वहां एक चेतन तत्व तो बैठा हुआ है जिसके निर्देशन में वो काम कर रही है ऐसे ही प्रकृति से ये जो सारा संसार बना है फिर उसी में विलीन हो जाएगा तो ये भी एक शरीर की तरह से है और इसमें बैठा हुआ परमात्मा इसको निर्देशित करता है उसके अनुसार ये कार्य करती है बनाती है इस दृष्टान्त से कथन किया गया तो मकड़ी से बना है यानी मूलतः तो अंदर कोई चेतन है वहां पर तो प्रकृति को जगत की आदि का स्वतंत्र कारण नहीं मानना चाहिए कारण तो है लेकिन वो परतंत्र कारण है स्वतंत्र कारण निमित्त कारण परमात्मा होता है जो कि कर्ता होता है स्वतंत्र होता है कर्ता होता है बाकी जो कारण है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं वो परतंत्र होते हैं वह कर्ता के चेतन के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं आगे निमित्त कारणम तू तदेव ब्रह्मी सिद्धम इससे पता लगता है कि निमित्त कारण तो वही ब्रह्म परमात्मा है तो जब इसको प्रकृति को परमात्मा का शरीर कहा गया तो उसमें एक प्रश्न उठा उसको सूत्र में देते हुए उसका उत्तर भी दे रहे हैं एक प्रश्न भूमिका में यह है कि अच्छा उसको शरीर कहा गया तो शरीर तो स्थूल होता है शरीर तो स्थूल होता है जैसे हमारा शरीर है ये जो भौतिक शरीर है ये स्थूल है और मकड़ी वाला उदाहरण है उसका शरीर भी स्थूल ही कहलाएगा वैसा स्थूल नहीं है हाथी जैसा स्थूल स्थूल मतलब तो बहुत मोटा मोटा सा हो मकड़ियां तो पतली पतली सी होती हैं, पतली पतली टांगों वाली होती है उस रूप में नहीं लेकिन दिखने वाला भार है जिसका छुआ जा सकता है ऐसे वो स्थूल है आँखों से दिखाई दे रहा है ये तो शरीर तो जितने भी देखे गए हैं वो तो स्थूली होते हैं तो फिर तो प्रकृति परमात्मा का शरीर है तो शरीर होने से वो भी स्थूली होनी चाहिए उसमें तो स्थूलता का दोष आ जाएगा अगर प्रकृति को आप परमात्मा का शरीर मानेंगे तो जबकि प्रकृति को तो सूक्ष्म कहा गया है ये विरोध दर्शा के उसका समाधान करने के लिए सूत्र है दूसरा देखिए सूक्ष्मम तू ततरह परमात्मा का जो शरीर है मूल प्रकृति ये सूक्ष्म है तदर्तपात उसमें वो क्षमता है कि वो सूक्ष्म होते हुए भी शरीर बन सकती है तरीर रूप का अलंकार तंतु कीटस्य शरीरम स्थूलम ये जो शरीर की का रूपक लेते हुए अलंकार रूप रूपक अलंकार पीछे दिया था उसमें मकड़ी का शरीर तो स्थूल है और अथच अस्मदादी नाम अपनी शरीरम और हमारा हमारे जैसों का भी शरीर हमारा भी शरीर स्थूल ही कहलाता है स्थूलम एक, एक शब्द तो क्या है स्थूलम उसके आगे कहा कार्यम ये उत्पन्न होने वाला है हमारे जितने भी शरीर हैं स्थूल तो है ही वो कार्य हैं यानी उत्पन्न होने वाले हैं और तीसरा कहा उत्पत्ति मच्छ कार्य हैं मतलब बने हैं किसी और चीजों से बने हैं पहले नहीं थे और उत्पत्ति वाले हैं ये तीन चीजें हैं स्थूल कार्य और उत्पत्ति वाले अब इसके विपरीत देखेंगे तो सूक्ष्म कार्य की जगह लेंगे कारण और उत्पत्ति मतलब कहेंगे अनुत्पत्ति वाला यानी नित्य लेकिन ये तो स्थूल कार्य और उत्पत्ति मत होते हैं पुनः कथम प्रकृत्याख्यम प्रधानम परमात्मा है शरीर रूपम सत फिर ये जो प्रकृति नामक प्रधान है ये परमात्मा का शरीर होता हुआ भी सूक्ष्म अव्यक्तम भवे अत्र उचित है वो सूक्ष्म अव्यक्त कैसे हो सकता है उसको भी या तो स्थूल मानो अगर शरीर कह रहे हो तो उसको भी व्यक्त और स्थूल मानो उसको भी कार्य मानो उसको भी उत्पत्ति वाला मानो अगर शरीर मान रहे हो तो वो तो शरीर होते हुए भी सूक्ष्म और अव्यक्त और नित्य कैसे रह सकता है ये प्रश्न था उसका उत्तर दे रहे हैं तत्व खलू सूक्ष्म उसी प्रश्न का ही भाग है कि वो तो सूक्ष्म है स्तूल तो है नहीं वो सूक्ष्म है कारण है यानी कार्य नहीं है और अनुत्पत्ति धर्म वाला है ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी तो उसका उत्तर दिया कुत कैसे अर्हतपात अर्ता कहते हैं योग्यता अर्तपात से कतुम अर्हताएं भी हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है पात्रताएं हो जाते हैं योग्यताएं है इसके लिए अर्हता कितनी है यानी एलिजिबिलिटी क्या है आप तो इसकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है शारीरिक योग्यता है धन है वो चीजें देखते हैं अर्हताएं क्या है तो क्या अर्हता तस् सूक्ष्म योग्यता उसकी सूक्ष्मता की योग्यता होने से कि वो सूक्ष्म ही है समर्थ है वो तत्सूक्ष्म सदअपि परमात्मा ने शरीरम भवति सूक्ष्म होते हुए भी वो परमात्मा का शरीर हो सकती है यथाच आकाश सूक्ष्म सन्नपी परमात्मा भवति जैसे आकाश सूक्ष्म है लेकिन फिर भी परमात्मा का शरीर हो सकता है कैसे सिद्ध करेंगे शब्द प्रमाण ही आएगा यहाँ पर शब्द प्रमाण क्या दिया जैसे अन्य चीजों का था वहां आकाश का भी क्या है ने एक वचन दिया यह आकाशे तिष्ठन आकाशाद यम आकाशो न वेद ये आकाश है शरीरम तो आकाश है जो आकाश में रहता हुआ भी आकाश से भिन्न है और जिसको आकाश नहीं जानता है और आकाश जिसका शरीर है तो आकाश सूक्ष्म है और आकाश को यहां पर परमात्मा का शरीर कहा गया है तो सूक्ष्म सूक्ष्मी जी शरीर हो सकती है शब्द प्रमाण से सिद्ध है इतम इस प्रकार से प्रकृत्याख्यम प्रधानम सत प्रकृति नामक प्रधान भी सूक्ष्म होता हुआ परमात्मा ना शरीर में अभी संपत्त देते परमात्मा का शरीर हो सकता है उदाहरण से सिद्ध किया तो यह कोई बाधा नहीं है कि जो शरीर हो वो स्थूल ही होना चाहिए सूक्ष्म भी हो सकता है और वैसे भी सूक्ष्म शरीर के नाम से भी प्रचलित है ही आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर होता ही है आगे जगतो अन्वयी अंतिमम न कारणम चतत् जगत के अन्वयी के रूप में यानी समवायी कारण के रूप में अंतिम संवाही कारण वो है त्वेन का मतलब है जो अनवित होता जा रहा है उसके अंदर अंदर विद्यमान है तो कोई स्थूल चीज है उसका कारण ये उसका कारण ये कपड़े का कारण तंतु तंतु का कारण कपास कपास कपास के रेशे रेशे का कारण उसके भी अपने छोटे छोटे कण और उसके भी परमाणु ऐसे अन्वित रूप में वो सारे इधर आते चले जा रहे हैं तो जो अन्वित होते होते होते जो अंतिम समवायी कारण है वह बीच की जो चीजें हैं वो अंतिम संवाई कारण नहीं है स्थूल रूप से संवाही कारण है जैसे मकान का संवाही कारण उसमें हम ईंट को कह सकते हैं ईट को संवाही कारण कह सकते हैं लेकिन ईंट अंतिम संवाही कारण नहीं है क्योंकि तो ईट का भी संवाही कारण कुछ और है मिट्टी है अब मिट्टी का भी संवाही कारण उसके और अपने अपने कण है या धातुओं के तत्व है वो पीछे पीछे जाते जाएंगे तो एक संवाही कारण होता है स्थूल जो कि अंतिम संवाई कारण नहीं होता है यह अंतिम संवाई कारण है जो प्रकृति को बनाने वाला मूल तत्व है आधारभूत कारण जो है संवाही कारण वो अंतिम संवाई कारण उसकी बात है तो जगतो अन्वयी अंतिमम ना कारणम संवाई वो जो ये प्रकृत्याख्या है वह अंतिम संवाई कारण है तस्मात्न प्रधान अव्यक्त न सूक्ष्म भवितव्य इसलिए उस प्रधान को तो अव्यक्त तो सूक्ष्म होना ही होगा स्थूल हो ही नहीं सकता वो क्योंकि अगर वो स्थूल होगा तो उसका कोई ना कोई और उपादान कारण हो जाएगा मूल उपादान कारण अंतिम उपादान कारण तो सूक्ष्म ही होगा पता ही नहीं लगता है अभी जो विश्व में प्रकृति का मूल कण आदि कण खोजने की बात चल रही है प्रयोगशालाओं में तो वो वो दिखते नहीं है वो बहुत सूक्ष्म है वो उसको पकड़ने के लिए कितने अत्याधुनिक यंत्र कंप्यूटर वो सब लगाए तब पकड़ में आते हैं वो ऐसे नहीं पकड़ तब भी उसका आभास होता है इतने सूक्ष्म है वो वो अपने ढंग से उसको कह रहे हैं वो अंतिम उपादान कारण है ये नहीं कह रहा हूं मैं लेकिन वो भी तो जो किस बात को खोज रहे उनको पता है वो ऐसी स्थूल चीज को अंतिम उपादान कारण नहीं कह सकते लो चलो ये अंतिम मूल उपादान कारण है नहीं कह सकते स्वीकार ही नहीं है क्योंकि उनको पता है इसके अभ्य होते हैं फिर कोई चीज मिलेगी नहीं इसके भी अवयव होते हैं तो जो अंतिम मूल उपादान कारण होगा वह सूक्ष्म ही होगा ये निश्चय है दर्शन भी यही मानता है और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है स्थूल की कल्पना करेंगे तो वो कहेंगे मूर्ख है ये व्यक्ति स्थूल वस्तु को मूल उपादान कारण मान रहा है संभव ही नहीं है वो तो सूक्ष्म ही होगा और उसको परमात्मा का शरीर कहा जा रहा है तो सूक्ष्म भी परमात्मा का शरीर हो सकता है स्थूल हो यह आवश्यक नहीं है आगे परमात्मा तो तदअपेक्षा आप सूक्ष्म परमात्मा तो उसकी भी अपेक्षा यानी जो अंतिम उपादान कारण है सूक्ष्म उसके उस भी सूक्ष्म जैसे कि कहा अणोरणीयान जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जितनी भी सूक्ष्म है प्रकृति की चीजें उससे भी वो सूक्ष्म है आत्मा को भी ले सकते हैं तस्मात तस्से अव्यक्तम प्रधानम शरीरम सिद्ध थी इससे पता लगता है वो अव्यक्त भी उसका शरीर हो सकता है सूक्ष्म भी उसका शरीर हो सकता है अब इसमें बात आएगी कि प्रकृति है और परमात्मा है दोनों को हमने कारण मान लिया तो शरीर के रूप में है तो क्या शरीर जैसे अपने आप ही कुछ भी बना देगा प्रकृति मूल प्रकृति अपने आप ही कुछ बना देगी तो बोले नहीं ऐसा नहीं है तो अगला सूत्र है तदधीन अर्थवत् उसके अधीन होने के कारण परमात्मा के अधीन होने के कारण से वो अर्थवत् है सार्थक है अपने आप में नहीं है प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती है ये प्रकृति और ब्रह्म की परमात्मा की भिन्नता का एकदम स्पष्ट वर्णन है भाष्य देखिए परमात्माधीनवात प्रकृत्याख्यम प्रधानम अर्थवत सार्थक जगजन्मादिकारणम भवती नान्य था तड़वाद तो परमात्मा के अधीन होने से वो अर्थवत है अर्थवत का मतलब सार्थक है सार्थक का मतलब खोल दिया जगत के जन्म आदि करने में समर्थ है दूसरों के अधीन होते हुए परमात्मा के अधीन होते हुए ना कि स्वतंत्र और उसमें कारण क्या है हेतु क्या है जड़ होने से चेतन तो है नहीं वो जड़ है वो कर नहीं सकती है अब उसमें यह व्याप्ति दिखा रहे हैं जड़म तत्त पराधीनम भवती जड़त्वा तो हेतु था अब यह व्याप्ति है कि जो जो जड़ होता है वह पराधीन होता है न स्वाधीन स्वाधीन नहीं होता है विपरीत भी, भी कह दिया चेतनाधीनत्वादेव चेतना चेतनाधीन उसका सार्थकत्व चेतन के अधीन होने पर ही होता है उदाहरण दे दिया यथा मृत्ति काया घटादि रूपांतर परिणाम घटादि कोंभ काराधीन भवती जैसे मिट्टी आदि का घटादी के रूप में बदलाव का घट की उत्पत्ति में कुंभकार घट की उत्पत्ति वो कुंभकार के कुमार के अधीन होती है न स्वाधीन स्वाधीन नहीं होती है तदवत भी अत्र ऐसी भी समझ अब एक दृष्टि से यह बहुत सरल है हम लौकिक उदाहरण भी दे देते हैं ये सब जो ईश्वर को स्वीकारते हैं उनको ये सब उदाहरण से एकदम स्पष्ट समझ में आ जाता है स्वीकार हो जाता है लेकिन जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं। वो और चीजों में तो भले ही लगाते रहेंगे कि चेतन से होता है लेकिन यहां कहेंगे नहीं ये तो अपने आप ही हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर तो दिखता नहीं है ईश्वर तो ज्ञात होता नहीं है बस ये अपने आप ही हो जाता है वहां वो इस बिंदु को नहीं घटाते उसके लिए कहते हैं, नहीं यही सिद्ध करो कि कोई चेतन हो पता लगे तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे अन्य दृष्टान्तों को उदाहरणों से नहीं मानते वो जैसे हम स्वीकार कर लेते हैं अन्य दृष्टान्त से कुंभकार और कुंभ के दृष्टांत से ऐसे वो स्वीकार नहीं करते बोले नहीं ये तो अपने आप बनता है अपने आप बनता है उसको वे विचार में ले जाते हैं वो वो क्या बोल देते हैं कि संसार में दोनों तरह की चीजें देखी जाती हैं कुछ अपने आप भी बनती हैं और कुछ बनाने पे भी बनती हैं, दोनों तरह की चीजें देखी जाती हैं तो किसी चीज के बने हुए को देख करके ये नहीं कह सकते कि किसी ने बनाया है अपने आप भी तो बन सकती है अनेकांतिक बना दिया उन्होंने तो हमें सिद्ध करना होगा नहीं अनेकांतिक नहीं है जहां जहां बुद्धिपूर्वक रचना है वह वे चेतन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी भी है अपने आप ये नहीं कर सकते और प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह जो प्रकृति है ये अकेली उसको नहीं बना सकती और प्रकृति से भिन्न परमात्मा है तो चौथा सूत्र है जेयत्व वचनाच उस परमात्मा के जेयत्व का कथन होने से प्रकृति संसार का कारण है परमात्मा को भी कारण माना गया लेकिन जे के रूप में किसका कथन किया गया है ये जानना चाहिए इसको जानना चाहिए तो जे के रूप में परमात्मा का ही कथन मिलता है प्रकृति का कथन नहीं मिलता है आध्यात्मिक ग्रंथों में uh eagle. कि किसको जानना है जिसके जानने से जीवन सफल होता है जिसके जानने से मुक्ति की प्राप्ति होती है अमृतत्व की प्राप्ति होती है वो कौन सा तत्व है तो जेत्व के रूप में परमात्मा का ही कथन है प्रकृति का कहीं कथन नहीं है जो है तो कैसा है वो चर्चा भी आगे चलेगी जय वचनाच जयत्व अवचनाच तस्य प्रकृत्याख्य से प्रकृति के जयत्व का कथन न होने से परमात्मा के जयत्व का कथन है तो तस्य प्रकृत्याख्य से प्रधान से क्वचित अपनी उपासना प्रकरणे जयत्व न उच्चते। उपासना के प्रसंग में ध्यान के प्रसंग में कि उसको जानना चाहिए आध्यात्मिक विषयों में प्रकृति को जानना चाहिए इससे संबंधित कोई वर्णन नहीं मिलता परमात्मा को जानना चाहिए ये मिलता है तस्मादी तन्मादे ब्रह्मवत कारणम नवती इससे भी पता लगता है कि प्रकृति संसार की उत्पत्ति में ब्रह्म के समान में परमात्मा के समान में तो समान तो कारण नहीं है जेयत्व तो सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथ है परमात्मा न एवं वर्णितम जेयत्व के रूप में तो सजा सदा आध्यात्मिक ग्रंथों में परमात्मा को ही स्वीकार किया गया तद्यथा इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि परमात्मा को देखो कहाँ जे के रूप में कहा गया मांडू के उपनिषद का कहा स आत्मा स विजय है वह ये आत्मा है ये आत्मा मतलब परमात्मा और वो विजय है जानने योग्य है वही जानने योग्य है तो आत्मा को परमात्मा को जानने योग्य कहा दूसरा कहा छंदों के उपनिषद का तरती शोकम आत्मवित्त जो आत्मा को जान लेता है वो तर जाता है ये आत्मविद्त का मतलब परमात्मावित्त परमात्मा को जो ज्ञान लेता है वो तर जाता है मृत्यु से तर जाता है जन्म मरण के चक्र से तर जाता है ऊपर उड़ जाता है तो ये महान्तम पुरुषम वेद जानना उस महान पुरुष को जानना वो भी विजय के रूप में है तत्व उपनिषद का दिया ब्रह्मविद आत्मोति परम जब ब्रह्म को जानता है वो उस परम को पर, परमात्मा को प्राप्त परम पद को प्राप्त कर लेता है जीवन की सर्वोच्च स्थिति को पा लेता है तो यहां पे ब्रह्मवित ब्रह्म को जानने वाला कहा तैतीय उपनिषद का ही एक और दे रहे हैं तद विजिज्ञा सस्व उसको जानने की इच्छा करो वो ब्रह्म है तो ब्रह्म को ही जानने की बात कही गई है तस्मा जगतो जन्मादे कारण ब्रह्म जेयम वर्णते जगत का जन्मादि का कारण जो जन्माद्य यतः कौन है तो ब्रह्म ही जानने के योग्य है वो ही इसकी उत्पत्ति स्थिति आदि कर रहा है प्रकृति तो गौण रूप से है साथ में लेकिन इसके ऊपर आगे प्रश्न उठ रहा है वे कहीं कहीं कहीं प्रकृति को भी जानने के लिए कहा गया है तो पांचवा सूत्र देखिए वदति इति चेत कोई कहे कि नहीं शास्त्र कहता है शास्त्र प्रकृति को भी जानने की बात कहता है ऐसा यदि कोई कहे तो बोले नहीं आपका कथन ठीक नहीं है क्यों प्राज्यो ही प्रकरणा प्रकरण से वहां पर प्राज्य आ रहा है जानने वाला बुद्धिमान चेतन आ रहा है इसलिए वहां जो कथन मिल रहा है वो वास्तव में प्रकृति का नहीं है वो परमात्मा का ही है अव्यक्त से प्रधान से जेयत्व अध्यात्म शास्त्री बोले अध्यात्म शास्त्र के वचन अव्यक्त प्रकृति को भी जे के रूप में कहते हैं कैसे कहते हैं तो उसने पूर्व पक्षी ने एक उदाहरण दे दिया कठोपनिषद का क्या है अशब्दम जो शब्द नहीं है शब्द से रहित है अस्पर्शम जो स्पर्श से रहित है अरूपम जो रूप से रहित है अव्ययम जो व्यय को यानी नाश को प्राप्त नहीं होता खीण नहीं होता तथा अरसम जिसमें रस नहीं है नित्यम जो नित्य है अगंध जो गंध वाला नहीं है ये लक्षण सारे अव्यक्त मूल प्रकृति में भी घटते हैं ना मूल प्रकृति में रस कहा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहा है मूल प्रकृति में है ही नहीं वो तो जब शब्द स्पर्श तन ये सब बनेगी उसके बाद में आएंगे जिसमें है ही नहीं मिलेगा ही नहीं वहां पर शब्द स्पर्शन और वो नित्य है इत्यादि है और अनादि अनंतम वो अनादि है और अनंत है ना तो उसकी उत्पत्ति हुई है ना अंत होता है ये भी प्रकृति पे घटता है महता परम और महत से परे है महत से परे है उससे भी सूक्ष्म है ध्रुवम स्थिर है उसको जान करके तन मृत्यु मुखात उसको जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है वो कौन है या ब्रह्म या ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया विशेषण केवल दिए गए तो प्रकृति पे भी घटते है तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं देखो परमात्मा को भी जान करके ये निचाइय ध्रुवम परम ध्रुवम निचाई उसका निश्चय करके यानी जान करके तो प्रकृति को जान करके भी मृत्यु से छूट जाता है तो आध्यात्मिक ग्रंथों में जे के रूप में जानने योग्य के रूप में प्रकृति का भी कथन किया गया ऐसा अगर कोई प्रस्तुत करे इस उद्धरण के आधार पर खोल रहे हैं इसको अत्र वचन है इस वचन में शब्दादि विहीन विशेषण इन शब्दादि के रहित इन विशेषण के द्वारा तथा च महत परम से जो परे है इति इस वर्णन से प्रकृत्याख्यम प्रधानमतः प्रकृति नामक प्रधान निचाइय मतलब जे है ये स्पष्ट होता है अल्पविराम अल्प तो विराम यधानम क्योंकि वह प्रधान यानी प्रकृति शब्दादिविम अव्यक्तम होती शब्दी से रहित और अव्यक्त होती है तच महतरम अव्यक्तम वो महत् से परे भी है तत्र सूच्यते भी वहां पर कहा भी गया है महत परम अव्यक्तम ये जो अव्यक्त है मूल प्रकृति ये महत से परे है ये कठोपनिषद का तीन ग्यारह का है पीछे जो था कठोपनिषद का तीन पंद्रह था ये तो महत से भी जो परे है वो अव्यक्त है तो महत से परे वो अव्यक्त यानी प्रकृति है ये शास्त्र भी कह रहा है तो इति चेत के अनुचित उच्चे यदि कोई ऐसा प्रस्तुत करे कि प्रकृति भी जे के रूप में है तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है न प्राच्य ही प्रकरणात न प्राच्य है तो न के बाद अल्पविराम है न नहीं ये कथन ठीक नहीं है क्यों प्राच्य है वहां पर प्राज्य है प्राज्य को ही जानना है प्रकरणात् प्रकरण से हमें पता लगता है केवल इस वचन को देखेंगे तो झगड़ा करते रहो विवाद करते रहो कि ये होगा या ये होगा ये लक्षण उसमें भी घटेगा पीछे का प्रसंग देखो किसका प्रसंग चल रहा है जिसपे घट रहा है उस पर घटा लेंगे वाच्य कर रहे हैं नई नई एतत नहीं कहिए है, क्योंकि ये ठीक नहीं है ये तो ही प्राज्य परमात्मा एवं प्रकरण से परमात्मा ब्रह्म ही प्राज्य के रूप में यहां पर स्पष्ट होता है क्या प्रकरण है प्रकरण ही तत् परमात्मो विद्यते परमात्मा का प्रकरण है पूर्वतः प्रक्रियते परमात्मा पहले से परमात्मा प्रकरणस्त है प्रसंग उसका हार है कैसे तो उसके लिए अब इन्होंने वचन दिया ये तीन ग्यारह और बारह का पुरुषा परम किंचित उस पुरुष से परे कोई नहीं है सा काष्ठा सा परागति वो अंतिम चरम सीमा है सीमा है सबसे ऊंची स्थिति है तो पुरुष शब्द एक यहां पर आ गया दूसरा ऐसा सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते ये सब भूतों के अंदर विद्यमान नि, निहित आत्मा प्रकाशित नहीं होता यू दिखाई नहीं देता है तो यहां भी आत्मा शब्द आया दृश्यते तो अग्र या बुद्धिया शुक्ष्मय भी लेकिन वो दिखाई कैसे देता है यानी ज्ञात कैसे होता है अग्र या बुद्धिया अग्र बहुत अच्छी बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा दर्शियों के द्वारा सूक्ष्मदर्शी दर्शी होते नहीं होते सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी यंत्र आ, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से उसको देख सके विज्ञान की पहुंच वहां तक नहीं है दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी से ही <laughs> तो सूक्ष्मदर्शी ये यंत्र की बात नहीं वो व्यक्ति जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसके द्वारा जाना जाता है यानी इंद्रियों से नहीं जाना जा रहा है ज्ञान के माध्यम से वो जाना जा रहा है समझा जा सकता है तो अत्र पुरुष आत्मा इति शब्दाभ्याम पुरुषः ये इसको तो विपरीत अल्प विराम में लिखा है आगे जो आत्मा है इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इन्वर्टेड कौमा तो पुरुषः आत्मा इति शब्दाभ्याम इन दो शब्दों से परमात्मनः प्रकरणम अस्ती इति स्पष्टम भवती परमात्मा का प्रकरण एकदम स्पष्ट होता है अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि कथनम और ये जो अशब्द अस्पर्श आदि जो कथन किया गया था उस वचन में कठोपनिषद में ऊपर तस्से परमात्मा जड़वारण परमात्मा जड़ नहीं है यह बताने के लिए कहा गया था ये तो शब्द स्पर्शा गुणा जड़स से धर्मा भवन थी शब्द स्पर्शादी गुण जिस जिस के भी होते हैं वो वो जड़ होता है ये नहीं कह रहे कि जो जो जड़ होता है उसमें शब्द स्पर्श रूप प्रसादी गुण होते हैं ऐसी व्याप्ति नहीं कर रहे जिस जिसमें शब्द स्पर्श रूप प्रसादी गुण होते हैं वह वह जड़ होता है ठीक है नहीं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ये तो ठीक है ये नहीं कह रहे कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है वो है नहीं है दोनों पक्षों से व्याप्ति नहीं है एक तरफा है कि जहां जहां शब्द स्पर्श रूप प्रसादी गुण होते हैं वह वह जड़ होता है महतः परम कथनम और महत से जो परे कथन का महतः परम अव्यक्तम ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी महत से परे जो है कथन महत परिमाणवतः पदार्था आकाशात अभी परमात्मा अस्तित्व दर्शाई कि महत यानी जो बड़ा है परमात्मा परमात्मा महत आकाश से भी परे है बड़ा है ये बताने के लिए तो महत मतलब वहां पर महत परिमाण वाला जो आकाश है उससे भी परे ये परमात्मा है तथा ही वेदे निर्दिश्य और वेद में भी कहा गया है कि वह परमात्मा आकाश भी परे है महत से भी परे है तो ऋग्वेद का वचन है तुम अस्पारे रजसो व्योम ना को कहने है तुम अस्स व्योम न पारे तो इस व्योम और रज रज रूपी ये जो ग्रह नक्षत्र है इससे भी परे है दूर है यहां पूर्ण विराम ले लीजिए ऋग्वेद का एक खत्म हो गया अब आगे है मृत्यु मुखात प्रमोक्षोपी वो जो प्रथम ऊपर ऊपर कहा गया था परम ध्रुवम निचाइय मृत्यु मुखान प्रमुच उसको जान करके निश्चय करके मृत्यु से छूट जाता है तो मृत्यु से छूटना भी प्रकृति से के द्वारा कभी कहीं नहीं कहा गया तो कह रहे मृत्यु मुखात प्रमोक्ष मृत्यु मुख से प्रमोक्षना भी परमात्म ज्ञानात एवं भवती वैदिक सिद्धांत वैदिक सिद्धांत में तो परमात्मा का ज्ञान होने पर ही मृत्यु से छूटने की बात है प्रकृति का ज्ञान होने से मृत्यु से छूटने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है परमात्मा ज्ञानादेव भवती इति वैदिक सिद्धांत वेदे सूचित वेद में ये वैदिक सिद्धांत कहा गया है वेद का प्रमाण दे दिया वेदाह में तम पुरुषम महानतम मैं उस महान पुरुष को जानता हूं और तमेव विदित अति मृत्यु में पंथा विद्यते अयनाय उसको जानकर के ही मृत्यु से परे जाता है अन्य कोई रास्ता इसके लिए इस मुक्ति के लिए नहीं है तस्मात परमात्मा एव जयत्वेन उपादीये मोक्षार्थम इति सिद्धम् तो मोक्ष की सिद्धि के लिए परमात्मा ही जय के रूप में आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है प्रकृति को जय के रूप में नहीं कहा गया है व्यवहार के लिए ठीक है थोड़ी समझ के लिए ठीक है लेकिन जो जय है अंतिम जय वो तो परमात्मा ही है अब देखिये इसमें कितनी दृढ़ता से कहा गया है इस यजुर्वेद के मंत्र में तो तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी एव शब्द लगा दिया तम एव उसको ही उसको ही जान करके एव एवकार को इधर उधर लगाए तमेव विदित्वा उसको ही जान करके अति मृत्यु में थी मृत्यु से परे चला जाता है अब एव कहने से ही यह वाक्य बहुत दृढ़ हो गया था दूसरे की संभावना नहीं बची थी लेकिन फिर भी और स्पष्टता के लिए क्या कह रहे हैं नान्य पंथा नान्य पंथा विद्यते और कोई रास्ता है ही नहीं ये एक ही रास्ता है तो वैदिक दृष्टि से तो जो ईश्वर को नहीं जानते हैं ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं स्वीकार नहीं करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते एकदम निश्चय से कह सकते और स्थितियों को प्राप्त करेंगे जितनी पवित्रता है संयम है उसके अनुसार से राग द्वेष रहित हैं क्लेश रहित हैं अविद्या रहित हैं जितने जितने हैं उतने प्राप्त करेंगे लेकिन पूरी तरह तो नहीं कर सकते वो अविद्या उनकी पूरी समाप्त तो नहीं हो सकती बची भी रहेगी नान्यह पंथा विद्य और अयन आय अयन के लिए अयन कौन है अयन नाम सुना है ना उत्तरायण और दक्षिणायण उत्तरायण दक्षिणायन ये अयन शब्द का प्रयोग कहां होता है युधिष्टर जी ने इस बात को संकेतित किया है है ये वो होती घूम करके वापस वहीं आते हैं ऐसा चक्कर लगा के वापस वहीं पहुंचते हैं वो अयन कहते हैं तो अयन के लिए और कोई रास्ता नहीं है अयन मतलब ये घूम करके वापस वहीं आना है शब्द मुक्ति का वाचक लेकिन इस अयन शब्द से भी यह सिद्ध होता है कि मुक्ति से फिर लौट करके आता है वहां से जहां से चले थे वहीं पर ही पहुंचना ये आयन कहलाता है जहां से चले थे तो वापस वहीं पहुंचना ऐसा ये आयन वाला चक्र है तो इससे कि अब मुक्ति में पहुंच रहा है मृत्यु मुख से छूट करके और कोई रास्ता नहीं है आयन के लिए यानी वहां पहुंच रहा है इसका मतलब चला भी वहीं से था वहीं से चला था वहीं पहुंचा है तो वहां से चला कैसे था मुक्ति से मुक्ति से कैसे चले यानी मुक्ति से अलग हुआ था मुक्ति से अलग हो करके चला फिर जीवन जीते जीते जीते जीते साधना करके फिर वहां पर पहुंच गया तो ये आयन शब्द भी इस बात को बताता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है उन्हीं चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तरायण दक्षिणायण सूर्य घूमते घूमते इधर आ जाता है उत्तर में फिर वहां से चला जाता है वो जहां से चलाता है वहां वापस पहुंचता है वो ये ऐसी जगह है उसके लिए ये रास्ता वहां से लौट करके फिर भी आना होता है इससे भी युधिष्टर जी ने इस बात को उद्धृत करते हुए और इस शब्द से भी मुख्ती से पुनरागमन की बात को आय से सिद्ध किया है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम धमी ओ सभी के सादार अभिवादन हो